श्रेष्ठता जनरली पेरेंट्स से स्टार्ट होती है क्योंकि जब बच्चे पहली बार अपने आप को किसी को मानता है तो पेरेंट्स रहते हैं तो एक पेरेंट का ही सवाल है पूजा रोजिंदार जी इंदौर से वो पूछती हैं हाउ टू हैंडल किड्स हम जितना समझा रहे हैं उतने ही ये उग्र होते जा रहे हैं हम गलत समझाते नहीं समझते नहीं फिर भी उनका मन गलत समझता है क्या नाम बताए इनका पूजा रोजिंदार पूजा जी इंदौर से हैं बहुत ही बढ़िया दीदी देखिए पूजा जी अगर आप सही में इस स्थिति से जूझ रहे हैं तो उसका एक ही मतलब है कि जब ये बच्चे छोटे थे तब तो आपके साथ ऐसा नहीं होता था है ना आप ठीक से याद करिए जब उनकी उम्र एक साल की दो साल की तीन साल की पांच साल की थी तब तक ये सब दिक्कतें आपको नहीं थी अभी क्या हो गया ऐसा जिसमें कि ये सिचुएशन खड़ी हो रही है आप इसको ठीक से देख ही पा रही हैं उसका मुख्य कारण इतना ही दिखाई देता है कि जो पाँच साल तक के बच्चे थे उनके साथ जीने के लिए जो योग्यता आपने चाहिए थी वो आपने थी इसीलिए बच्चे आपके साथ खड़े रहते थे आपके साथ ही घूमते थे आगे पीछे रहते थे और जैसे उनकी उम्र बढ़ी तो उनकी जो आवश्यकता बढ़ी है उन आवश्यकताओं को हम ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं इसलिए हमारी योग्यता नहीं होने के कारण अब क्या हो रहा है कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है तो लगातार उन आवश्यकता की पूर्ति के अभाव में कहीं ना कहीं देखेंगे तो बच्चों में एक प्रकार की अतृप्ति और एक प्रकार का अस्वीकृति माता पिता के प्रति बनता है उसमें मुख्य देखेंगे तो माता पिता की अयोग्यता ही इसका मुख्य कारण है यदि हम इसको ठीक से इस प्रकार से नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये मान लेते हैं कि है ना कोई आ, बाहर से कुछ हो रहा है जबकि मौलिक रूप से देखेंगे तो इतना ही है कि उनकी जो इस उम्र की जो आवश्यकता है उसको हम ठीक से अध्ययन ही नहीं किए हैं बालक क्या होता है समझे ही नहीं है तो उनके साथ निभने की योग्यता नहीं पड़ने के कारण कहीं ना कहीं उनको लग जाता है कि हम उनके लायक नहीं हैं और आ, आ, वो उनकी हमारे प्रति अस्वीकृति बनने लगती है अस्वीकृति बनने के बाद ये होता है कि आप जो बोलेंगे बैठ जाए तो खड़ा हो जाएगा खड़ा हो जाए जा तो बैठेगा इसका मतलब उल्टा उल्टा करना शुरू करेगा और ये देखा ही गया है कि पाँच छः साल सात साल में यदि माँ इतनी योग्य नहीं है तो वो बच्चा माँ को रिजेक्ट कर देता है फिर पिताजी से ही सुनता है पिताजी को भी एक उम्र के बाद रिजेक्ट कर देता है फिर वो मित्रों भाइयों से सुनता है फिर एक समय के बाद उनको भी रिजेक्ट कर देता है और आज की स्थिति ऐसी हो रही है कि 15 से 17 साल में तो बालक दो पूरी दुनिया को रिजल्ट कर देते हैं और अपने आप को अधिक मानने लगते हैं इसी का नाम उद्दंडता इसी का नाम कृतज्ञता इसी का नाम अवज्ञापूर्वक जीने की जगह में खड़े हो जाते हैं और ये हमारा सबका टोटल मिलाकर सबका फेल्यर है और ऐसे फेल्यूअर से अभी हम बाहर आ सकते हैं किसी भी उम्र में हम आ, अभी भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने बालकों को बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग बालकों को कैसे देखा जाए समझा जाए इस पर विस्तृत बात करते हैं समझाते हैं और उससे आप पुनः उनके साथ जो है वापस उस लय में आ सकते हैं संगीत में आ सकते हैं जब तक आप उनके लिए सुखा स्रोत के रूप में पहचान में नहीं आते हो तब तक वो आपके साथ चलने की जगह में नहीं है जिस दिन आप उनके सुख के स्रोत में हो और सुख जो है वो समझने से है सही जीने से है अगर ऐसे स्वरूप में भी आप खड़े हो पाते हो तो फिर कोई कारण नहीं है कि ये सारे बालक आपके साथ काम न करें नहीं चले। ऐसी पूरी संभावना उदय हो गई क्योंकि ये जिस प्रकार से यहाँ जो काम हो रहा है उसमें जो दर्शन हमको उपलब्ध हुआ है उससे बालक के बारे में सभी जानकारियाँ हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं अब बालक जो है वो अनएक्सप्लोर्ड नहीं है हम लोग उसको ठीक से समझ पा रहे हैं और आप भी इसको समझ सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर आके इसको समझ रहे हैं और अच्छी सही पेरेंटिंग क्या हो सकती है इस पर बहुत बढ़िया सुखद काम हो रहा है आके देखिए